स्मृति पुराण सूत्र तृतीय अध्याय तृतीय पाद में अंतिम अधिकरण है यथाश्रय भावाधिकरण इसमें पूर्वपक्ष और सिद्धांत में कर्मांग अवबद्ध उपासना को लेकर के विचार हुआ था सिद्धांत के अभिप्राय से यथा काम्य कर्मांग अवबद्ध होनी चाहिए यद्यपि उपासना का आश्रय कर्म का अंग है कर्म का अंग उदगी है तो भी उसमें जो उपासना विधान की गई है वो उसका फल अलग है उपासना का जो फल अलग संबंध से होने के कारण कर्म का वो अवश्य अंक नहीं बनता है यानी कर्म उससे कोई उसके नए रहने पर या रहने पर कोई विशेषता को प्राप्त नहीं करता इसलिए यधागाम में उपासनानि अनुष्ठीरन ये कहा कर्मांग अवध भी जब ऐसा है तो अन्य उपासनाएं जितनी भी है अभ्युदय निश्रेयस वाली उपासनाएं अहंग्रह उपासनाएं सारे स्वतंत्र होते और कर्मांग अवद्ध उपासना कर्म के अंग होते हुए भी ये कामना के अनुसार होने के कारण यथाकाम ही है ऐसा निश्चय किया तो इस प्रकार से कर्मकांड और उपासना कांड में जो भेद है वो भेद भी सिद्ध होता है पूर्ववादी के अनुसार कर्मकांड उपासना कांड में भेद सिद्ध नहीं होता है वो कर्म को कर्म के साथ ही उपासना को भी लेते हैं वैसा तो पूर्व मीमां में ज्ञान को भी उपासना का अंग ही मान करके उपासना का ही रूप मान करके वो कर्म के साथ रखते हैं इसके बारे में आगे कुछ विचार करेंगे आगे अधिकरण में कितु सिद्धांत के अनुसार कर्मकांड पूर्ण रूप से स्वतंत्र है उपासना कांड इस प्रकार से स्वतंत्र है कर्म के साथ संबंध करते हुए भी यथा काम होने के कारण स्वतंत्र है और ज्ञान कांड तो स्वतंत्र है ही ज्ञान कांड का साक्षात कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है और पूर्व मीमांसा के अनुसार कर्म के अधीन ही ये उपासनाएं हैं और उपासनाओं के रूप ही ज्ञान भी है विद्या भी है ऐसा मान स्वतंत्र आत्मज्ञान के अस्तित्व वो नहीं मानते इसलिए कर्म आश्रित बाकी दोनों कांड हो जाएंगे वैसे पूर्व मीमांसा में कर्म कांड से अतिरिक्त कांडों की चर्चा ही ऐसे नहीं है वो सभी कर्म के ही साथ मानते हैं क्योंकि कर्म के बिना जीवन नहीं है कर्म के बिना सृष्टि नहीं है कर्म के बिना कुछ भी नहीं है तो ऐसे में कर्मक से अतिरिक्त कुछ भी मानना सृष्टि के नियम के विरुद्ध है ऐसी उनकी मान्यता है और शास्त्र भी इसी का अनुमोदन करता है इसका विधान करता है इस प्रकार से ये इसका सारांश यही है, है दोनों विचारों का सारांश ही है और सिद्धांत में यहां ब्रह्मसूत्र में इन विषयों का विचार करने पर उपनिषद भाग में जितने कर्मा और कर्मा अवबद्ध उपासनाएं आई है उनका निश्चय यथावत होने से उसके माध्यम से वाक्यार्थ ज्ञान में और बल मिलेगा वाक्यर्थ ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा तत्त्वमस्यादि से वाक्यार्थ ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही सिद्धांत का उद्देश्य है वेदांत का उद्देश्य है लक्ष्य है उसके लिए इन वाक्यों को यथास्थान समझना भी आवश्यक होता है नहीं तो कभी ऐसे वाक्य ज्ञान के साक्षात संबंध से दिखते हैं ऐसे वैश्वान विद्या आदि है शांडिल्य विद्या है तो वो किस प्रकार उपयोगी होता है ज्ञान के लिए ये भी समझना आवश्यक है इसलिए इस प्रकरण को यहां रखा गया तो साधन के अनुष्ठान के क्रम में ये सब अपने अपने स्थान में सहायता करते हैं ये हम साधकों को समझना चाहिए अब आगे इस पद का अंतिम सूत्र है इसके पहले इसकी टीका देखिए पैंसठ तो सूत्र की टीका नीचे है न्यायद्री सि उत्तम विघटयती शिष्टेश ये सूत्र दिया था उसका उत्तर दिया इस भाष्य भाग में इसी प्रकार समाहारात गुणसाधारण्य साधारण्य ये दो भी पूर्वक्ष सूत्र है हेदु है इनका भी दोष दिया परमज इदि से का परमज लिंगद्वयम अकारणम उपासना सहभाव से श्रुति न्यायाभा जो लिंगद्वय है परलिंगद्वय है ये उपासना अंग होते हुए भी ये लिंगद्वय तो ठीक है जो प्रकार के लक्षण आपको मिल रहा लेकिन ये भी कारण नहीं बनता है उपासना और सारे उपासनाओं को मिलाकर करने के लिए क्योंकि श्रुति प्रमाण नहीं है ये कहा था कल ठीक ठीका देखिए यद अर्थवाद सामर्थ्यम तद प्राप्तस्य प्राप्त न चह उपासना समुच्च प्रापक अस्ती ये जो अर्थवाद से जो लिंग प्रमाण प्राप्त हुआ है लिंग प्रमाण जो जो शिष्टेशा के बाद में जो लिंग प्रमाण दिया होत्र शधनाध्य दुरुगीतम अनुसमाहर इत्यादि जो दिया है तेने विद्या वर्तते ओम इत्याश्रावि ये दो वाक्य है इसमें जो पहले वाक्य है इसमें जो अर्थवाद जैसा दिखता है अर्थवाद सामर्थ्यम, से सामर्थ्य सामर्थ्य का अर्थ शब्द है। तो यदवाद सामर्थ्यम यथवाद लिंग प्रमाण आपने उपस्थित किया तदा अतः प्राप्तस्य से अवद्योद न च उपासना उपासना समुचय प्रापक वो अन्य से प्राप्त जो कर्म विधान है उसका यह अवद्योतक है उसका प्रकाशक है यानी उद्गी विद्या को वो प्रकाशित करता प्रणवा और वहां उद्गी दोनों को मिलाकर उपासना करने का उसका उसी को अवध्योत करता मतलब उसको प्रकाशित करता उसको उसके लिए स्तुति है किंतु उस स्तुति को जो प्रणवा और उद्गी को मिलाकर के उपासना करने के संबंध में वहां ऋग्वेद सावेद आदि को मिलाने की बात भी है तो ये समुच्चय यहां उपासना का समुच्चय का कारण नहीं बनेगा वो समुच्चय वहां के लिए ठीक है अर्थवाद वहां के लिए ठीक है किंतु वो इस उपासनाओं का समुच्चय के लिए प्रापक नहीं होगा गुण साधारण्यादे इत्यादो व्यतिरेक व्याख्यानम् प्रत्याह और उसमें जो व्यतिरेक व्याख्यान दिया था वो भी उसका भी उत्तर देते हैं अथवा इत्यादि से कहा था गुण साधारण्य श्रुदेश इन्होंने ये कहा कि ये ते जो त्रयी विद्या में ओमित आश्रा वी संसदी ओम इत्य तीनों जो कहा है ये तीनों यदि साथ में नहीं होते तो इन तीनों का कथन एकत्र प्रसंग में नहीं आता ऐसी उनकी युक्ति थी ओम इत्याश्रावयधि ओम इधि संसदी ओम इदि ये दि, दि, तीनों वेद का संबंध किया तीनों को लिया है तो यदि तीनों साथ साथ में करना उचित नहीं होता तो उधर कभी भी तीनों साथ में नहीं लेते यह विदरेक व्याख्यान में कहा था उसका उत्तर देते हैं उसका उत्तर दिया भाष्यकार ने नच इत्यादि कहा नच प्रदियोग आश्रय कार्य उपसंहाराद आश्रिता नाम अभी तथा विज्ञात शक्य आश्रय को पूर्ण उपसंहार करने से आश्रित भी उपसंहार हो जाएंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता इसके लिए टीका है उपासना नाम आश्रयाभावे भी सत्ताभावे कथम आश्रय तंत्र तत्र ये उपासना जब भी उपासना होती है ना कोई आश्रय में होती है यदि आश्रय को ही आप नहीं मानेंगे अब यहां कौन सा आश्रय लेके बोल रहे हैं ओंगार उदगी यहां आश्रय है तो उदगीत रूप आश्रय को आप नहीं मानेंगे तो आश्रित उसका सत्व अभाव उसका सत्व ही नहीं मानेंगे कथम आश्रयत्व तो आश्रय तंत्र तो कैसे आ जाएगा आश्रय के अधीन होकर के आश्रित की उपासना कैसे होगी जब आश्रय को ही आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे होगा इसके उत्तर में कहा कि ये जो है ना आश्रय तंत्राणी अपनी उपासना काम आश्रय अभाव माभूव न आश्रय सहभावे न सहभाव नियम अर् हम कहते हैं कि आश्रय नहीं चाहिए ऐसा हम नहीं गलते आश्रय सहित ही उपासना होंगे क्योंकि कोई आलम बनके बिना उपासना होती ही नहीं है आश्रय हमें चाहिए किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आश्रय रहने पर आश्रय का कहीं समाहार हो गया तो आश्रित भी समाहार होना चाहिए ऐसा नहीं है ऐसा नहीं आश्रित यहां उपासना आश्रय यहां जिस पर उपासना की जा रही है कोई भी होता है अभी यहां तो उद्गीत है इस प्रकार से संबंध नहीं कहा जा सकता तो वो उसके अनुसार वहां प्रसंग देख करके आपको उत्तर देना पड़ेगा इदमेव आश्रिता नाम यदा आश्रये सत्येवा आश्रय सत्यवा वृत्तिर ना, ना ये इतना ही आश्रय और आश्री आश्रित का संबंध मानना चाहिए क्या इदमेव आश्रिदान आश्रय आश्रित का अर्थ जो आश्रय प्राप्त किया है उसको कहते है आश्रित और जो आश्रय है वो आश्रय जिसके जिसमें आश्रित है वो इसको आश्रय कहते तो आश्रित आश्रय तंत्रत्व का अर्थ क्या है कि आश्रित आश्रय में रहता है इसका अर्थ यह है कि जिसके आश्रय में रहने पर वो वृत्ति को प्राप्त करता है जिसके आश्रय में न रहने पर वो प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं करता इतने को हम आश्रित अंदरत्व तो बोलते हैं, यानी रहने पर उदगी संबंधी उपासना हो सकेगी और उद्गीध के न रहने पर उदगी संबंधी उपासना नहीं हो सकेगी इतना ही उसका आश्रित किंतु यह नियम नहीं है कि आश्रितों आश्रय को रहने पर आश्रित को होना ही चाहिए ऐसा नियम नहीं आश्रित में रहकर के आश्रय काम करता है जैसा घर है घर में कोई रहता है तो घर में रहता है तो घर होने से वहां कोई रहना ही चाहिए ऐसा नहीं कर सकते नहीं रहने वाले भी घर होते खाली घर भी होते अब रहने के लिए वो स्थान है ठीक है आश्रय करना होगा तो वो आश्रित वहां आश्रय में रहेगा अब न रहता है तो भी होता है इसलिए घर हो तो उसमें आदमी रहना ही चाहिए ऐसा नहीं होता नियम से नहीं होगा इसलिए आश्रय रहे तो आश्रित होना ही चाहिए ये नहीं कह सकता आश्रय के बिना आश्रित नहीं होता ये ठीक है जब आश्रित आएगा तो आश्रय में ही आएगा और कहीं आएगा ही नहीं सकता ऐसा तो है इसीलिए ये तर्क में से युक्ति से विचार करना पड़ेगा कि किस में किसका नियम बना रहे उस बनाने का नियम के अनुसार आ, वो चलेगा एक जगह नियम मिला है इसका मतलब सर्वत्र होगा ऐसा नहीं अब वो भोजन में शरीर आश्रित है भोजन के बिना शरीर नहीं डल सकता तो भोजन के बिना शरीर नहीं रह सकता है यही भोजन और शरीर का संबंध है है ना तो अब ऐसे में शरीर जब जब रहे भोजन तब होना चाहिए या ऐसा एक नियम नहीं बना सकता कि क्योंकि कई बार उपवास उबा, करते भोजन नहीं करते तो भी शरीर रहता है तो कुछ समय के लिए तो रहेगा तो उसका स्वतंत्र कार्य का, नहीं बोल सकता परतंत्र है लेकिन स्वतंत्रता उसके अपनी तरफ भी स्वतंत्रता है वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता तो आश्रय और आश्रित में हमेशा यही संबंध रहेगा कोई भी आश्रय आश्रित में कि उसके जो आश्रित है वो अपने आप में अलग है लेकिन जब कार्य करना प्रवृत्ति करना होगा तो आश्रय में आकर के प्रवृत्ति करें इसीलिए आश्रय का होना तो आवश्यक है इसका मतलब आश्रित का होना आवश्यक नहीं ऐसा नहीं होगा वो तो आश्रित ही उसका नाम है लेकिन आश्रय रहेगा तो आश्रित नहीं रहे आश्रय नहीं रहेगा तो आश्रित नहीं रहेगा कैसे बद्ध हो गया नहीं बद्ध हुआ जो अब आश्रित जो होगा उसको आश्रय चाहिए काम करने के लिए प्रवृत्ति करने के लिए लेकिन आश्रय है इसका अर्थ यह नहीं है कि आश्रित वहां आ ही जाएगा ऐसा नहीं है हाँ वो प्रवृत्ति नहीं करेगा नहीं करता अब वो उपासना करने के लिए आपको आलंबन चाहिए लेकिन आलंबन रख दिया इसका मतलब उपासना होगी ऐसा नहीं कोई तरह तो। से पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं ना कि तत्सत्व में सत्य तत्सत्व है तो ये आश्रय को हम लिया है तो आश्रय को लेना चाहिए ये कहना है उनका ऐसा नहीं है ऐसा नहीं हो सकता ये कह रहे न तत्र वृत्ति रेवा न आवृत्ति रीति न तो तत्र तो व वृत्ति रहेगा ना वृत्ति ये वृत्ति ही है मानी प्रवृत्ति ही है प्रवृत्ति का अभाव नहीं है ऐसा कामान अनित्यत्वा तदुपबंधो उपबंध उपास्ति नाम ये कामनाएं जो है ना अनित्य होती है जो कामना आप चाहते हैं वो कामना हमेशा रहेगी ऐसा नहीं है कामना तो जब आती है तो आती है और कामना रहती है तो उपासना होती है उस कामना को प्राप्त करने के लिए अब कामना नहीं है तो उसको उपासना कैसे कर वो नहीं चाह उनको वो चाहिए नहीं जैसा जिसको पशु चाहिए नहीं अब वो गोदोहन से नहीं लाएगा उसके पास खूब पशु है बहुत अधिक पशु है उसके पास और क्या पशु लाएगा वो तो इसलिए वो चाहिए नहीं तो नहीं करेगा इसीलिए कामना अनित्य होने से कामना संबंधी जो भी कार्य होता है वो अनित्य ही होना चाहिए उसको नित्य नहीं माना चाहिए यदि इसको नित्य मानते हैं फिर संन्यास विधान नहीं हो पाएगा क्योंकि कामना नित्य है तो सन्यास कैसे करेंगे सर्वकर्म संसंग कामना के त्याग से होता है तो कामा कामना को त्याग किए बिना कैसे होता है काम न्यक काम यदि मन्यमान स काम जाय दे तत्र तत्र पर्याप्त काम से कृदात्म नस्तु पर्याप्त काम हो जाएगा अकामयम ऐसा कहा तो पर्याप्त काम होने के लिए तो उसको तो छोड़ना पड़ेगा तो वो छोड़े छोड़ना का मतलब अनित्य है और जैसे छोटे बच्चे होते हैं छोटे बच्चों के पास भी कामना नहीं रहती वो केवल भोजन करने की इच्छा रहती है बस और कुछ नहीं बाकी सब सदा होता है बाकी कोई काम करने की इच्छा नहीं रहती है उन तो अब बाद में वो कामना जब पैदा होते हैं आ, वो ऐसे ऐसे हो जाता है एक अभी छोटे बच्चे को पूछो आ, आप जो है ये काम करोगे वो काम करोगे सब ना कर देता है उसको नहीं चाहिए बोलता छोटे बच्चे को पूछो आप शादी करेंगे बोलता ना नहीं जानता नहीं लेकिन वो बड़े होने के बाद 20-22 साल हो गया फिर उसको पूछो शादी करेंगे तो बोलेंगे आप थोड़ा अभी इंतजार है ना नहीं कहेगा हो सकता है कर सकता है अभी नौकरी होने के बाद करेंगे कुछ ना कुछ बोलेगा मतलब कामना उसके आ गई है फिर बाद में हो जाता इसी प्रकार एक एक विषय में छोटे बच्चे को पैसा चाहिए पूछो वो ना कर देता है वो पैसा के बारे में जानता नहीं तो क्या करेंगे इसलिए कामना नित्य है ऐसा नहीं कह सकते इसी प्रकार बाद में भी वो कामना को त्याग देता यहां उपासना विशेष उपासना को करने के लिए विशेष कर्म को करने के लिए विशेष कामना की आवश्यकता है वो कामना रहने पर कर्म होता है और कर्म यानी उपासना होती है और वो उपासना अंग आश्रित होती है इतना कहना है कामना है कामना है तो उपासना है और उपासना करना है तो आश्रय चाहिए तब आश्रय में काम ले लेता है यदि कामना नहीं है तो वो उपासना नहीं है तो फिर आश्रय की आवश्यकता नहीं आप कह रहे हैं आश्रय रहने से उपासना होनी चाहिए ऐसा नहीं होता इसके आश्रित काम आश्रित है इसीलिए बोले ये काम कामान अनित्यवा काम कोई नित्य नहीं होते तद तो उपबंध उपास नाम अभी तथात्वा तो उसके साथ संबंध करके जो वासनाएं होती है ना वो भी नित्य नहीं होते अनित्य होते जब है करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे तो नित्य संयोग विरोधादित्यथ नित्य संयोग विरोध है कोई भी कामना आप देखो आग बंद करके आप सो जाते हो और कौन सी कामना रहती है हाँ कोई कामना नहीं रहती सारे कामना के त्याग करके सोते तो कामना वो हमेशा रहेगी तो आपके साथ ही रहेगी वो ऐसा नहीं है इसीलिए नित्य संयोग किसी का नहीं है हमारे शरीर के साथ मन के साथ बुद्धि के साथ अहंकार के साथ संस्कार के साथ वासना के साथ किसी के साथ भी आत्मा का नित्य संबंध नहीं है आत्मा सबसे स्वतंत्र है अब वो जब जब काम करना होगा तो वो आता है काम करता जाता है अब जैसा आप उपकरण काम के लिए लेते हैं उपकरण से जैसा लिखना है तो पेन लेते हैं और पेन लिख के वहां रखता है इसका मतलब पेन के साथ नित्य संबंध है क्या अब जब जब लिखना है तो पेन लेते हैं अभी जैसा आपको चेक छैन करना है बहुत पैसा का मामला है और बहुत सारे काम है बहुत बड़ा बड़ा काम होता है पेन से इसका मतलब पेन सब कुछ है क्या पेन एक तो माध्यम है इसी प्रकार ये जो जितने भी हमारे उपकरण है ना कोई भी उपकरण नित्य नहीं है अब वो शरीर जब काम करता है तो दौड़ सकता है तो दौड़ता है तो नहीं दौड़ सकता है तो फिर क्या करता है बैठता है लेटता है वो क्या करेंगे तो ऐसा ही होता है जब वो तो कर है, है, सकते हैं तो करते हैं नहीं करते सकाल से नित्य संबंध तो आत्मा किसी का किसी के साथ नहीं असंग अयम पुरुष न सज्जते किसी के साथ संघ करता ही नहीं ऐसा स्वरूप है उसका आकाश का भी कारण है किसी साथ संघ नहीं करता तो ऐसे में ये नित्य संयोग मान करके नित्य संयोग काम का मानना फिर काम के साथ उपासना का मानना फिर उसके तत्संबंध से अंगों के साथ मानना फिर कर्म के साथ नित्य हो जाना इनका मतलब पूरे चक्कर इनका नित्य रहता है इनके पास अनित्य कुछ नहीं सब नित्य रहेगा तो वो जो करते रहो करते रहो बस वो छोड़ने का मतलब छोड़ने का होता ही नहीं अब कामना आ गई हम कामने का साक्षात्कार हो गया फिर ये कामना के बाद दूसरे कामना आ जाती है फिर उसी का ही प्राप, प्राप्त उसी को प्राप्त करो फिर तीसरे को प्राप्त करो ऐसे चलता है इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कहा अंगोपास्ती नाम अंगवध असमुच्च प्रदीक दृष्टिवध यथारुचि अनुष्ठान इसलिए सिद्धांत यहां पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण को दृष्टांत संगति से लिया तो पूर्व अधिकरण में जैसे याथाकाम्य कहा गया है वैसे ही यहां याथाकाम्य अनुष्ठान है कामना के साथ वहां कामना है तो करना चाहिए कहा ऐसे ही यहां भी कामना है तो करना चाहिए नहीं तो नहीं आगे टीका देखिए किंच विदुषा ब्रह्मणा अन्याषा मृत्युजाम पाल्य तोरपी न सर्व विज्ञानोपसंहार अधीर इत्या अब एक दृष्टांत देंगे विद्वान जो ब्रह्मा है ये ब्रह्मणा मतलब यहां ब्रह्मा ब्रह्म द्रैंग नहीं है ये कर्म में जो ब्रह्मा होता है उसी को कह रहे विदुषा ब्रह्मणा विद्वान है बहुत विद्यावान है, है सब जानता है ऐसे ब्रह्मा है वहां ये चारों वेद जानता है चारों वेद मात्र नहीं चारों वेद में जितने कर्म विहिद है सब कर्मों को जानता है वो बहुत बारीकी से जानता है सूक्ष्म रूप से जानता वो ब्रह्मा है तो ब्रह्मा बनना बड़ा मुश्किल होता है हमको तो एक वेद का एक उपनिषद याद करने में समय लगता है वो नहीं होता याद करते करते बहुत समय लग जाए तो वो पूरे वेद को चारों वेद याद रहता है फिर कहाँ क्या क्या है सब ज्ञान रहता है उसी को ब्रह्मा बनाते और वो कर्मकांड में सबसे ज्यादा दक्षिणा उसके होते और वो कुछ करते नहीं एक आसन डाल के वहाँ बैठे रहते उनको कुछ कर्तव्य नहीं है बैठे रहना है और जब करते रहेंगे जो भी करते रहेंगे भी लेकिन सब देखता रहेगा कि कहा क्या हो रहा है सब सही हो रहा है गलत हो रहा है देखता रहेगा hmm. ऐसा तो वो ब्रह्मा के द्वारा अन्युजाम पाल्यत्वते वो ब्रह्मा अन्य ऋतुजों को पालन करता है पाल्यत्व वो पालन करता है कैसे पालन करता है उनके दोषों का निवारण करता है ऐसा होने पर भी न सर्वज्ञ विज्ञानोसंभारधी फिर भी वो सर्वज्ञ नहीं होता ब्रह्मा यद्यपि सब कुछ करता है दूसरे विद्वानों को भी मदद करता है और सबका पालन करता है यानी उनको संरक्षण देता है वो संरक्षण ऐसा है वो उनसे कुछ गलती हो गई तो बता देता है और ये गलती हो गई इसको ऐसा करो ऐसा करके बोलते हैं, उसका पराश्चित करा देते तुरंत इस प्रकार से संरक्षण करते हैं किंतु फिर भी वो सर्वज्ञ नहीं होता सब कुछ जानता है ऐसा नहीं सर्वज्ञा न सर्व सर्व विज्ञानोपसंभार फिर भी सारे विज्ञान उनके पास रहता है ऐसा नहीं है सारे उपासना है सारे कर्म उनके पास रहेगा ऐसा नहीं है इसलिए यह सूत्र दिया दर्शनाच दर्शनाच दर्शे दि च श्रुधिर असहभाव प्रत्यया नाम कहते हैं श्रुदि भी प्रत्यक्ष रूप से इन उपासनाओं का परस्पर संबंध नहीं है ऐसा दिखाते यानी समुच्चय करके एक साथ अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा नहीं कहती है श्रोत नुति दर्शे दी असहभाव सहभाव का अभाव को दिखाती है सूत्र जैसे ये एवं विद्या ब्रह्मा यज्ञम यजमान सर्वांच जो अभिरक्षति तो इस प्रकार से एवं विद्धा एवं विद हा इस प्रकार से जानने वाले जो ब्रह्मा होगा ये ब्रह्मा ब्रह्मा का एक विशेषण दे दिया ये सामान्य नहीं है ये इस प्रकार विज्ञानों को जानता एवं विद ऐसा, ऐसा जानता ऐसा जो ब्रह्मा होगा हा वही ये प्रसिद्ध अर्थ में और निश्चय दार्ढ्य दिखाने के लिए ऐसा जो ब्रह्मा होगा वो यज्ञम यजमानम यज्ञ की भी रक्षा करता है यजमान की भी रक्षा करता है और सर्वान ऋतुजो अभिरक्ष सारे ऋत्जो को भी रक्षा करता है अच्छा इससे निकला क्या है इसका मतलब यह है कि यह ब्रह्मा एक विशेष व्यक्ति है वो विशेष व्यक्ति सभी विज्ञानों का ज्ञान रखता है ज्ञान रखकर के उसमें क्या दोष है इत्यादि का निवारण करता है ठीक है यदि ऐसा होता अन्य विज्ञान के साथ अन्य विज्ञान भी जुड़ा हुआ होता तो अन्य जो ऋत्व है ब्रह्मा से इधर जो ऋतुज है तो सोलह ऋतुजो में बाकी जो भी है पंद्रह ऋतुज जो भी होगा अब ये सभी ऋतुज को कोई ना कोई उपासना कर्म तो करते ही है तो अब एक को कोई उपासना के साथ अन्य उपासनाएं भी परस्पर भाव से यदि जुड़ी हुई है सहभाव है इन उपासनाओं का तब तो ब्रह्मा जी में ये कोई विशेषता आई नहीं सकती क्यों वो ये कोई भी कुछ जानता है तो बाकी भी जानता है अब जो एक विद्या को जानता है उद्गी विद्या को जानता है वो बाकी विद्याओं को भी जानता है तो ब्रह्मा जी में स्पेशलिटी कहां से आएगा क्योंकि सबके पास अब ज्ञान है हो जाएगा क्यों सहभाव है ना सब तो ऐसा सहभावी हो तो ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ ब्रह्मा को ही विशेष कहा गया इस प्रकार से जानने वाले ब्रह्मा यज्ञ को यजमान को और ऋतुजो को रक्षा करता है और इस प्रकार से नहीं जानने वाले बाकी है यह कहना चाहते सर्वविद बाकी नहीं है सर्वविद तो ये है ये ब्रह्मा इसका अर्थ यह है कि वो एक को जानता है कोई एक जानता है? जैसा कोई भी एक ग्रंथ पढ़ करके भी आप शास्त्रज्ञ तो बोल सकते हैं क्योंकि शास्त्र का एक ग्रंथ पढ़ लिया तो इससे नहीं होता है शास्त्रज्ञ या सर्वशास्त्रविद सर्वतंत्र स्वतंत्र ऐसे ऐसा विशेषण देते हैं तो ये जो है सारे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा कोई भी शास्त्र से कोई प्रश्न हो संशय हो उसका उत्तर करना पड़ता है और कभी कभी ऐसा भी आवश्यक होता है कि एक विषय का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त करने मात्र से सबका वो विषय पूर्ण हो जाएगा ऐसा भी नहीं होता है एक विषय पूर्ण होने के लिए भी इतने विषयों का ज्ञान आवश्यक है उसका ज्ञान ना होने पर भी वो पूर्ण नहीं होता है एक विषय का विशेष ज्ञान और अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान तब जाकर के एक विषय पूर्ण होता है जैसा व्याकरण व्याकरण में केवल व्याकरण जानने से नहीं होगा व्याकरण के साथ में थोड़ा साहित्य की भी आवश्यकता है शब्दों के ज्ञान भी आवश्यकता है और कई ज्योतिष के भी ज्ञान की आवश्यकता है कई अन्य अंग के भी आवश्यकता होते हैं वहां सूर्य की आवश्यकता है तब तो व्याकरण ही होगा और नहीं तो केवल व्याकरण सूत्र रट दिया इतने से वो पूर्ण नहीं होते उसके शास्त्र के साथ दूसरे का भी संबंध रहता है इसी प्रकार वेदांत हो कोई भी शास्त्र हो दूसरे शास्त्र का भी कुछ ज्ञान आवश्यक होता है एक शास्त्र को भी पूर्ण करने के लिए ऐसे में वो वो तो अलग बात है यहां एक उपासना से सारी उपासनाएं यदि सम्मिलित हो गई तो इस प्रकार से कभी हो नहीं सकता वो वो नहीं कहेगा कि ब्रह्मा में विशेषता है क्यों ये सभी तो विशेष हो गया है तब तो। ये कहते हैं सर्व प्रत्यय उपसंहारे ही सर्वे सर्वभी ये सारे प्रत्ययों का उपसंहार कर दिया प्रत्यय उपासना। सारे प्रत्योगा आपने एक में ही उपसंहार कर दिया एक मैंने प्रत्येक में प्रत्येक का उपसंहार प्रत्येक उपासना में प्रत्येक उपासना का उपसंहार इसका मतलब सारे उपासनाएं सारे हो जाएंगे तो सर्वे सर्वविता सभी सर्वविद तो हो गया है ना अब कहते हैं ओंकार में सर्वाक ओंकार हो वो गई सर्वाक सर्वावाक कहा इसी प्रकार ओंकार में सब वाक वाणी आ जाती है आकार के अंतर्गत सारी वाणी है और आकार तो ओंकार का यह काम की है तो सभी वाणी उसमें आ गया बोध भविष्यत सब आ गया बोध भविष्य ओम ही है ओम में ही सब कुछ स्थित है ऐसा सब है तो इसमें ओंगार में सब आ गया इसका मतलब ओंगार का उच्चारण करेंगे तो सारी वाणी का उच्चारण हो गया इसका यह अर्थ नहीं है कि ओंकार के उच्चारण करने से आपको व्याकरण का ज्ञान भी हो जाएगा वेदांत का ज्ञान भी हो जाएगा सूत्र का ऐसा नहीं है वो उसका सार है ऐसा हाँ ओंकार उच्चारण करने के बाद में फिर बाकी कुछ अध्ययन करने आवश्यक नहीं ऐसा अर्थ नहीं है उसका अर्थ है कि वो आकार सभी वाणी में सम्मिलित है तो आकार के द्वारा सारे वाणी तक पहुंचा जा सकती वो कोई भी साधक उसमें पहुंच, जा, पहुंच जाता है लेकिन वाणी को विशेष रूप से वाणी जो शब्द है उनको अलग अलग अध्ययन करना ही पड़ता है उसके बिना नहीं होता है उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा तब होगा उसके अंदर रहता है इसका अर्थ है इसी प्रकार ब्रह्म सब में व्याप्त है तो इसलिए ब्रह्म को जान लिया तो सबका विशेष ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म रूप से सबका सामान्य ज्ञान हो जाएगा लेकिन विशेष ज्ञान के लिए तत्त को अध्ययन करना पड़ेगा तत्त जानना पड़ेगा ऐसा होता है तो सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान और सामान्य सामान्य रूप से हम सभी ब्रह्म है कोई भी अब ब्रह्म नहीं है सब ब्रह्म है लेकिन सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं सामान्य क्या है अहम अहम करके आत्मा को हम जानते रहते हैं इतना ही है लेकिन ये आत्मा क्या है नहीं मालूम है आंग बंद करने से अहम अहम होता है आंख खुलने से भी अहम होता है कर्त कर्म क्रिया करते हुए सब कुछ अहम अहम हो रहा है तो अहम क्या है अहम तो ब्रह्म है तो अहम रूपेणा अस्मद रूपेणा तो होता है अस्मद प्रत्यय गोज रहा यह हमारे भाष में तो युषमत अस्मत प्रत्यय गोजर अस्मत प्रत्यय गोजर है लेकिन ये अस्मत प्रत्यय गोजर जो अहम है वो व्यापक है ऐसा विशेष ज्ञान की आवश्यकता है और विशेष ज्ञान शास्त्र से होता है उसको कैसे व्यापक बनाना ये हमको आता है इसलिए ध्यान करने से विचार करने से और सामान्य व्यवहार में भी अहम अहम प्रत्यय का ज्ञान होता रहता अहम अहम तया ऐसे बार बार अहम अहम अहम करके आता ही रहता तो सामान्य ज्ञान है वो विशेष ज्ञान नहीं इसलिए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सामान्य ज्ञान हो जाएगा विशेष ज्ञान नहीं आता है यहां ये विशेष ज्ञान को भी ले रहे हैं सर्वे सर्वविता ये जो कहने का अर्थ है कि वो विशेष ज्ञान को भी लिया ऐसा हो जाएगा तो फिर न विज्ञानवदा ब्रह्मणा परिवाल्यम तब तो ब्रह्मा जी में कोई विशेषता आया नहीं ना वो जो ब्रह्मा है मृतिक उसमें कोई विशेषता नहीं क्यों सब सब जानता है से परिपालित तो उसके द्वारा ही परिपालन होता है यह कहने का अर्थ नहीं है इतरे शाम संकीर्तियता तो अन्य उनको परिपालन ब्रह्मा करता है ये कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सभी सर्वविध हो गया सभी के द्वारा सभी के परिपालन होगा तो सब बराबर हो गया इसलिए ये घुमा फिरा करके हे दुआ श्रुति ऐसे कहती है श्रुति का एक वाक्य से मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा में ये इन सबका ज्ञान है दूसरे में नहीं है ऐसा है। वो उस काम के लिए प्रयुक्त उस काम के लिए नियुक्त है कि उनको उस कार्य को करना है वो ब्रह्मा के जो कार्य है सब निवारण करना इत्यादि करना है तस्मात यथा काम उपासनाम समुच्चयो विकल्पो इति इस प्रकार से यथा काम कामना के अनुसार आप यदि चाहते हो तो उपासनाम समुच्चय उपासनाओं का समुच्चय कर सकते हैं यदि उपासना कर करना चाहते कर सकते विकल्प हो नहीं तो नहीं कर सकते आपको नहीं चाहिए कामना तो नहीं करेंगे इस प्रकार से निश्चय हो जाता है का ठीक है देखिए ऋग्वेदादि विहित अंगलोपे व्याहृति होम प्रायश्चित विज्ञानवत्व एवं वित्व ब्रह्मणों अभिष्टम ऋग्वेद आदि विहित अंगन लोपे ऋग्वेद आदि कर्म चल रहा ठीक है नीचे टीका में उसमें जितने विहित अंग है उसका कोई लोप हो गया लोप हो गया मतलब भूल गया भूल हो गई करते करते कोई भूल हो गया तो क्या करेंगे अब भूल हो गया आगे बढ़ गया अब उसका जो अंग नहीं हो पाया और उसका प्राश्चित नहीं करने से वो कर्म का फल नहीं मिलेगा ऐसा नेम है तो ऋग्वेद आदि विहिध अंग लोप होने पर व्यादि होम प्राश्चित आदि तब क्या है वो ऐसे ऐसे कर्म करता है कराता है ब्रह्मा जी या तो व्याहदि कोम कराएगा व्याहतिकोम भी कहा है उसके प्राश्चित और प्राश्चित आदि बहुत सारे अधर्व में प्राश्चित आदि का विधान है उन प्राश्चित आदियों को करता है तो ये ब्रह्मा जो होता है वह अधर्व होता है मुख्य रूप से प्राश्चित आदि जानने वाला होता है और अन्य वेदों को भी जानता है तभी जाकर के वह ब्रह्मा बनेंगे व्याघति होम प्राश्चित आदि यही इसके पास विशेष विज्ञान है ब्रह्मा जी के पास एवं विम ब्रह्मणो अभिष्टम तो इसीलिए एवं विद शब्द से ब्रह्मा में इस प्रकार के सारे गुण विशेष ज्ञान रखा गया एक तो व्याघत आदि जानता है प्राश्चित आदि जानता है कथम तावदाव विवक्षिता अनुपसंहारा तो पूर्व कहता है इतने से आपने यहां विवक्षित का अनुपसंहार होगा कैसे कह दिया ये तो अन्यत्र अन्य बात हो गई अब कुछ और कहना है आपको कहना नहीं आया तो कुछ और कह दिया कई बार ऐसा होता है कि आप कोई प्रश्न पूछते हैं कि आपके मन में कुछ समस्या है या कोई पंक्ति समझ में नहीं आई तो क्या करते हैं वो कुछ ना कुछ कह देंगे कुछ ना कुछ कहेंगे वो अन्यत्र की बात अन्यत्र का जो उनको आता है वो कह देंगे और पंडित कुछ और कह रही है आप कुछ और सुना रहे हैं ऐसा हो जाता है तो उसमें क्या है संबंध नहीं बनेगा अब वो सुनने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा है तो बोलने वाले भी नहीं समझ रहा है तो फिर वहां कुछ विवाद नहीं होता क्यों सुनने वाला भी नहीं समझा ना जो समझा है तो तब पूछेंगे या समझा ही नहीं है तो वो सोचता है हमको समझ में नहीं आया होगा नहीं सो ऐसा हो जाता कभी कभी ये तो ऐसा ही हो गया हम तो इधर समझे करना है नहीं करना है ये चर्चा कर रहे थे कर्म के साथ में उपासना को अवश्य करना है कि नहीं करना है ये कर, चर्चा कर रहे थे आपने ब्रह्मा को बुला के लाया ब्रह्मा को लाकर के बोलता है ब्रह्मा जो है सब कुछ जानता है और ब्रह्मा उसका प्रास्त होम आदि करता है ये करने का मतलब क्या है? उसके साथ इसका क्या संबंध है तो तब कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि यहां जो विवक्षिता विवक्षित का उपसंहार नहीं होता ऐसी बात नहीं कि इसलिए आशिकार ने आगे कहा कि ये यहां विवक्षित क्या है यदि सर्वप्रत्य उपसंहार है सारे सारा प्रत्योग सभी में होना होता है तब तो सारे उपासक ये कोई भी एक उपासना लेंगे तो उसमें अन्य उपासनाएं भी आ गई ऐसा अर्थ हो गया या कोई भी कर्मांकबद्ध उपासना ले लिया बाकी कर्मांक अवबध भी आ गया ऐसे कुछ अर्थ हो गया इसका अर्थ क्या है अब जो ऋतु का अध है या फिर होता है या उदगाथा है कोई भी अन्य ऋतु अग्नि इंद्र इत्यादि ऋतु इनमें से कोई भी कोई भी उपासना करता है तो बाकी भी उसको ज्ञात है ये अर्थ हो गया ना ऐसे में फिर ब्रह्मा जी का कोई स्पेशल कुछ स्थान तो रहा नहीं उनको स्पेशल दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं क्यों वो तो सब सब जानता है। जो सब जानता है वो ये भी जानता है। ऐसा होगा ऐसा नहीं है इसीलिए तो वेद कह रहा है कि ये ब्रह्मा ही उनको रक्षा करता है बाकी नहीं कर सकता क्योंकि बाकी लोग ये जानता नहीं ब्रह्मा जानता है इस प्रकार से अनुपसंहार का ये अर्थ निकलता है ये वो अर्थ के द्वारा ऐसा आता है अब श्रुति जो है ना कभी कभी साक्षात नहीं करती है श्रुदी के वचन को समाधि वजन ऐसा कहा गया समाधि भाषा अलग अलग भाषा होती है एक तो लौकिक भाषा होती है जो हम बोलते हैं अब बोलते हैं तो वो शब्द जो प्रयोग करना है वो सही शब्द प्रयोग करने से ही दूसरा समझेगा ये लौकिक भाषा है और जिनके सामान्य व्यवहार में जब बुद्धि है वो सामान्य व्यवहार में लौकिक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए ऐसा नहीं कि आपको कुछ और कह दिया और कुछ और बोल दिया फिर और कहने से और मान लेंगे ऐसा नहीं होता उसको व्याकरण के अनुसार नियम के अनुसार लोगों को जो समझ में आए इस प्रकार से आदर से प्रेम से भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि दूसरा सुन के उनके मन में विक्षोभ पैदा ना हो अनुद्वे तो आपकी भाषा ठीक नहीं है वो बात तपस्या नहीं तो अनुद्वेग होना चाहिए ध्यान देना चाहिए हम किसी को डांट भी सकते जोर से बोल सकते सब कुछ कर सकते लेकिन उनके अंदर प्रक्षोभ पैदा होने के लिए नहीं होना चाहिए आप एक भाव से उनको शब्द प्रकट करना ये साधकों के लिए आवश्यक होता है हाँ नहीं तो आप कितने भी अच्छे हो कितने भी आप शुद्ध है कितने भी साथी के कोई नहीं आपकी भाषा उल्टा हो गया तो थप्पड़ भी मिलेगा नाराज भी हो जाए कोई मानेगा नहीं और सब आपका अनादर करेगा अनादर करने के बाद आप सोचें अरे सब मुझे अनादर कर रहे मेरा कोई नहीं मान आपको गुस्सा चढ़ जाएगा और जितना आपको गुस्सा चढ़ेगा उतना दूसरा आपको अनादर करेगा बाद में आपको थप्पड़ भी मारेगा सबसे अलग भी करेगा ये सब होता है क्योंकि भाषा ऐसी है तो भाषा ऐसा काम करता है कुछ का कुछ बना देता है और बड़े बड़े दोस्त जो है ना एक भाषा के कारण अलग हो जाते हैं इसलिए भाषा में बहुत शक्ति है इसीलिए जितना हो सके भाषा प्रिय होना चाहिए मधुर होना चाहिए और सावधानी से बोलना चाहिए शब्दों का प्रयोग सावधानी से होना चाहिए बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना यह अलग भाषा होती है और छोटों के साथ कैसे बोलना यह अलग भाषा होती है बराबर लोगों के साथ कैसे बोलना एक अलग भाषा होती है ये प्रकार है ना भाषा में किसके साथ कैसे बोलना है ये जानना पड़ेगा ये नहीं जानते हुए आप बोल दिया आप मैं कुछ भी बोलूंगा आप कुछ भी मान लो नहीं मैं कुछ भी बोलूंगा आपको सही मानना है ऐसा कैसा हो ऐसा नहीं होता है आपको सही बोलना पड़ेगा दूसरे को सही बनाने के लिए क्योंकि अब हो सकता है कोई नया आदमी आए आपके पास आप कुछ बोल रहे हैं अब वो क्या समझेंगे अब पुराना होगा तो समझ लेंगे इसके दिमाग ऐसे ही है ये कुछ बोलता ऐसा है ऐसा करता कुछ आग, वो मानता मन में कुछ रखता कुछ बोलता वो कैसा भी लोग समझ लेंगे लेकिन नए के साथ ऐसा नहीं होता इसीलिए व्यवहार में भाषा का जैसा प्रयोग होते हैं वैसा उसमें भी एक अनुद्वेग तपस्या होती है उसका प्रयोग उसका संबंध का एक तपस्या होता है तपस्या से ही उसको करते हैं इसलिए विवक्षित अंश को स्पष्ट करने के लिए भाषा को भी स्पष्ट करना रखता है उसका नियम रखता है किंतु श्रुति में ऐसा नहीं दिखता कभी जो लौकिक भाषा से अतिरिक्त भाषा है लौकिक भाषा एक होती है और दूसरी भाषा कवियों की भाषा होती है कवियों की भाषा ये अलौकिक भाषा में आते हैं कवियों की भाषा ये कवियों कवि जो है ना कुछ का कुछ कह देते अब वो क्या बोलना चाहते हैं आपको उनके भाव से समझना पड़ेगा पहले भाव को समझ करके फिर अलंकार इत्यादि उसका लक्षण दे करके समझना पड़ेगा ये क्या बोलना चाहते कभी व्यंग्य भाषा में बोलते कुछ और बोलना चाहते कुछ और कह देते अब सुन करके आपको समझना है यदि जो कुछ भी बोलना है सारा सारा शब्दों में बोल दिया तो वो कविता नहीं है ऐसा नहीं होता कविता में ऐसा होता है जो बोलना है वो पूरा बोलना नहीं है उधर थोड़ा बहुत बोल के बाकी उसमें सोच करके समझने को छोड़ना है तब जा कर के कवित्व तो आ जाता है जो कुछ बोलना है सारा बोल दिया लिख दिया और तो कविता में कविता वो साहित्य ऐसा होता है तो वो जो भाषा होती है वो अलग भाषा होती है वो कवियों का होता है और उसके बाद में ये जो भाषा होती है समाधि भाषा ये समाधि भाषा में ऐसा है कि आप ध्यान करते करते एक स्थिति में पहुंचेगी और स्थिति में पहुंचने के बाद में दिमाग में एक विशेष शक्ति आती है आजकल एक गामा वेव चल पड़ा है गामा वेव का खोज निकाला उन्होंने और गामा वेव का अभी बहुत कुछ काम कर रहा है हमारे लिए बहुत फायदा का है हम अभी इसमें योग सूत्र में जब किया था उस समय यह पता लगाया गामा वेव पहले मालूम था लेकिन उस समय रिसर्च नहीं हुआ था उसका कार्य का अब तो रिसर्च हो गया अब तो बोलते है कि मरने के बाद भी गामावेव काम करता है दिमाग में और मरने के पहले सारा ज्ञान वो गामा वेव के द्वारा आता है ऐसा भी बोल रहे जैसा मेरे श्रुति में कहा वैसे ही बोल रहे वो उनको याद हो जाता है कि हमने हमने ये ये सब किया था ऐसा ऐसा हो गया मरने के कुछ ठंड पहले वो व्यक्ति को ये सब आता है ये सब गामा वेव का काम है और बहुत एनर्जी क्रिएट करते है। पहले ये क्या सोच रहे थे कि मरते समय दिमाग धीरे धीरे बंद हो जाता है बहुत नम पड़ जाता है ऐसा सोच रहे थे अब वो उल्टा बोल रहे हैं कि मरने के पहले दिमाग बहुत तेज काम करता है ऐसा बोलते ये गामा वेव के कारण वो मेडिटेशन करते समय जो हमारे दिमाग में जो वेव चलता है उसका नाम गामा वेव वो तो अल्ट्रा बाकी बाटा इत्यादि है दूसरा है ना अल्टा बेल्टा दिया क्या क्या है वो उसके बाद ये अंतिम वाला है अच्छा ये इसका क्या है ये दिमाग को एक विशेष स्थिति में पहुंचाता है और दिमाग के जितने भी अंश है सबके साथ एक अच्छा कोर्डिनेशन रखता है मतलब आपसी संवाद अच्छा रहता है ऐसे में ये ध्यान आदि सिद्ध होने के बाद में वो जो व्यक्ति है जो समाधिस्थ हो गया समाधि का अभ्यास कर दिया समाधिस्त समाधि का अभ्यास किया वो सारे चीज को एक क्षण में सोच करके एक दो शब्द में कह सकता है ऐसी क्षमता आ जाती है उसके पास और जो व्यक्ति दूसरे को समझाने में बहुत प्रयत्न लगाए ना उनका मुश्किल होता है योग सूत्र में भी एक जगह कहा कि ब्रह्मचर्य के फल के रूप में कहा ब्रह्मचर्य सिद्ध होने से क्या लक्षण है उसमें यह कहा है ब्रह्मचर्य सिद्ध होने का लक्षण यह है कि आप जो है वस्तु को ठीक समझेंगे और समझने के बाद दूसरे को समझा भी सकते तो दूसरे को अच्छी तरह समझाने की क्षमता आ जाएगी ऐसे भी फल में कहा है वहां ऐसा तो ही यह भी होता है कि समाधि भाषा में ऐसा होता है वो कुछ ही शब्दों में कहेंगे बाकी तो आपको सब कुछ उसमें से जोड़ करके बड़ा करना पड़ता है। ऋषि की भाषा ऐसा है समाधि भाषा तो समाधि भाषा में मैंने आपको मन को उस स्थिति पर ले जाना पड़ेगा और स्थिति पर ले जाने से ही वो समझ में आए। अब जैसे यहां सूत्र बनाया कैसे कैसे सूत्र है सूत्र में आगे कुछ पता नहीं चलता एक प्रकार समाधि भाषा में लिखे हैं सूत्र और उस सूत्र में बहुत कुछ रहता है उसमें से कुछ कुछ आपको दो चार शब्द में वो संकेत कर देगा और बाकी आपको प्रकट करना है ऐसा होता है तो ये भाषा ऐसे बोलते हैं श्रुति की भाषा ऐसे है इसीलिए श्रुति के तात्पर्य जानने के लिए शास्त्र का अध्ययन भी चाहिए साथ साथ में साधन भी चाहिए और अनुभव भी चाहिए तब जाकर के इसकी भाषा ठीक से समझ में आएगी क्या बोलना चाहते हैं आपको पहले अनुभव है ही नहीं तो कोई भी जो अनुभव बिल्कुल आपको नहीं है ना वो स्पष्ट बोलने पर भी आपको समझ में नहीं आएगा कुछ न कुछ अनुभव है तो समझ में आता है आगे इस प्रकार की भाषा होती है ये जो महापुरुष होते हैं जो संद होते हैं महापुरुष तो होते हैं सिद्ध पुरुष होते हैं उनकी भाषा भी ऐसी रहती है वो संक्षेप में बोल देते हैं तो संक्षेप में बोलने से आपको वो समझना पड़ेगा और कभी जो नाराज होकर के बोलते हैं वो उसका अर्थ होता है बहुत प्रेम से बोल रहा ऐसा अर्थ होता है और बहुत प्रेम दिखा करके मैंने बिना नाराजी से बोलता है लेकिन उस, वो भी उसका अर्थ नाराजी भी होता है ऐसा भी होता है तो इसलिए ये सब जो है ना बहुत कुछ है उसको समझना पड़ता है तो ये निकट सान्निध्य से ही ये सब समझ में आता है और शास्त्र में शास्त्र की ये भाषा को समझने के लिए शास्त्र का निरंतर अभ्यास शास्त्र का निरंतर अभ्यास होने के बाद में शास्त्र से ये अर्थ खुल जाता है और आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगता है जो जो अर्थ उसमें निहित है गुप्त है जो गूढ़ है वो गुढ़ाता आपको समझ में आ जाता है ऐसे प्रकट हो तो लोग उसको प्रकट करते हैं इसलिए ऋषियों को प्रणाम करते हुए शांति मंत्र बोल करके हम आरंभ करते हैं इसका अर्थ है कि इसमें जो अंदर है वो प्रकट हो जाए इसके लिए क्योंकि ये समाधि भाषा में रहता तो इसलिए श्रुदी कवि कवि क्या बोलना चाहती है इसको और प्रकार से ही सिद्ध करना पड़ता है ऐसे ही यहाँ है श्रुदी तो बोल रही है कि ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं कि ब्रह्मा यज यज्ञ सर्वांच ऋत्युजान अभिरक्ष तो सभी के रक्षा करता है इसका अर्थ है कि ब्रह्मा के पास उस सबका ज्ञान है दूसरे के पास नहीं है जो ऋतु ब्रह्मा है उसके पास है अनुमान लिंगात सिद्धम अर्थम उपसंहरती इस प्रकार अनुमान के द्वारा भी ये जो सिद्धार्थ है उसको प्रकट किया जाता है तस्माद इत्यादि से कहा तस्माद यथा काम उपासनाम कहा काम्यं काम्य की व्याख्या करते हैं अच्छा यहां यथा काम उपासना का अर्थ समुच्चो वा विकल्प हो वही तो यथा काम है अब जहां जोड़ना चाहते हैं आपके अंदर कामना है तो जोड़ो ये कामना नहीं है तो नहीं करो बस इस प्रकार से ये इति त्रिमशम यथाश्रय भावाधिकरण इस प्रकार छत्तीसवां अधिकरण है यथाश्रय भाव अधिकरण पूरा हो गया और इस प्रकार से छसठ सूत्र है और छत्तीस अधिकरण है इतना लंबा ये पाद है ये पाद पूरा हो जाता है यदि श्रीमत् परस परिवराज आचार्य श्रीमत्शंकर भगवत पूज्य पाद श्रीमत्शारीक मीमांसा भाष्य अध्यायस्य तृतीयाध्याद ये पाद का परापरब्रह्म विद्या गुण उपसंहाराख्य तृतीय पादः ये लिखा कि ये पाद में पर अपर ब्रह्म पर ब्रह्म का विचार किया कहीं कहीं अपर ब्रह्म का ज्यादा विचार हुआ है ये दोनों विद्याओं का गुण उपसंहार के विषय में उपासना के विषय में यहां चिंतन किया गया है ऐसा पाद है इसलिए इस साधन की दृष्टि से बहुत कुछ इसमें प्राप्त होता है अब इस अध्याय का यह साधना अध्याय का अंतिम पाद चतुर्थ पाद है अब चतुर्थ पाद में ये अब तक जितने कहे गए हैं उनका कुछ और साधनों का विचार करना बाकी है और उपनिषद में पुरुषार्थ कौन सा है कौन सा नहीं है इसका भी विचार करना आवश्यक है समाधि साधनों का निश्चय करना है समाधि साधन आते हैं कि नहीं आते अब यहां समाधि साधन का विचार नहीं किया अब वो भी सोचना है कि वो क्या काम करते हैं और अभी तक मुख्य रूप से सगुण ब्रह्म वासना संबंधी वाक्य आया है लेकिन आगे निर्गुण विद्या विचार विशेष वाक्य आएंगे निर्गुण विद्या विचार होगा आगे पात्र उसके साथ साथ बहुत अन्य विषय भी आएंगे तो अंदरंग बहिरंग रूप से अंदरंग निर्गुण उपासना के लिए क्या क्या है और बहिरंग निर्गुण उपासना के लिए क्या क्या साधन है इन सब का विचार अगले पाठ में है तो इसमें पूरे 17, 17 अधिकरण है 17 अधिकरणों में आ, पहले दो अधिकरण लंबा है बाकी सब छोटे छोटे अधिकरण है लेकिन बहुत अच्छे विचार है सब में जो कुछ अभी आप पूरे वहां से अध्ययन किया उसका होगा और फल अध्याय आने वाला है अगले अध्याय में फल आएगा तो फल के पहले साधन का पूरा संक्षेप नियम सब वहां बता दिए जाएंगे इसको हम अभी अवकाश है पूर्णिमा और प्रतिपदा के बाद में द्वितिया से करेंगे अब तक यहां जितने अधिकरण आए हैं 36 के 36 अधिकरण होंगे थर्टी सिक्स अधिकरण है तो आपको दो दिन क्या करना है ये जितने अधिकरण हैं इन अधिकरणों में किन अधिकरणों में उपसंहार किया और किन अधिकरणों में अनुपसंहार किया इसका एक अलग पटिका बनाना है लिस्ट बनाना है ना ये इन, इन अधिकरणों में उपसंहार है अधिकरण और फिर वो उपसंहार करते हैं किया है तो उस उपसंहार का क्या कारण रहा क्यों उपसंहार किया इसको एक अलग ग्रुप बना करके लिखना जैसा अभी छत्तीस में से समझ लो पंद्रह अधिकरण में आपको उपसंहार मिल गया और बाकी में अनुपसंहार मिल गया तो उसमें देखना है कि यह अनुपसंहार वाला कम है उपसंहार वाला ज्यादा है तो उसमें क्या क्या कारण है इन इन अधिकरणों में इन इन कारणों से उपसंहार हुआ इन इन कारणों से नहीं हुआ ये बहुत अच्छा काम है तो जितना आप जल्दी कर सकते हैं उससे आपको इसमें क्लारिटी रहेगी और ये बाद में यदि ठीक समझ गया आपको तैयारी करना समझ ली तो एक प्रकार से आगे पीछे का चिंतन भी चाहिए उसमें भी चाहिए बहुत लंबा चौड़ा लिखना नहीं एक एक दो दो वाक्य में संक्षेप में लिखना है क्योंकि हम देखते समय सुनते समय सारा लंबा चौड़ा सुनने के लिए आवश्यकता और उसमें तर्क क्या दिया तीसरा तो पहले तो उपसंहार अनुपसंहार का दो वर्ग बनाया फिर उपसंहार उपसंहार करने का क्या क्या कारण है किन किन में किन किन कारणों से उपसंहार किया ग्रुप बना करके क्योंकि बहुत सारे अधिकरणों में एक साथ उपसंहार हुआ है ठीक है किन किन कारणों से हुआ इसको लिखना है और किन किन कारणों से नहीं हुआ अनुपसंहार का क्या क्या कारण रहा तो सारा मिला करके आपको आठ दस ऐसे नियम मिल जाएंगे ठ दस प्रकार जैसे रूप नाम आदि जैसा आया है उसी प्रकार उपसंहार अनुपसंहार का कुछ नियमों मिल जाएंगे अब यह तो हो गया उसके समझने के लिए फिर उसमें साधन दृष्टि से अब यह तो खाली इसका एनालाइज करना है यह क्या कैसा हुआ था सब कुछ और उसके बाद में साधन दृष्टि से किन किन अधिकरणों में हमें क्या प्राप्त हुआ साधन की दृष्टि से यानी इसमें से ये साधन कहा गया और इसमें से क्रम के बारे में ऐसा कहा या कहीं तो क्रम का विरोध किया तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा अभी कर्म अंगावबद्ध में कर्म करते समय ये करना ही चाहिए ऐसा नहीं क्योंकि कर्म में अधिकारी है वो ही कर सकता है कर्म में अधिकारी नहीं है वो नहीं कर सकता है ऐसा जो नियम आता है मिलता है और ये सब नियमों को एक विद्या एकात्म विद्या के विषय में भी एक अधिकरण आया था तो उसमें सब जो नियम बताया है उसमें जो आपको समझ में आया दो तीन वाक्यों में लिखना है ज्यादा नहीं दो तीन वाक्यों में लिखना है कि इस कारण से यहां ये, ये हमें नाद हो आता है और ऐसे करके अब अधिकरण तो सारे आपने सुने हैं तो अधिकरण को एक बार पुनः अवलोकन करने से उसका विषय मन में आ जाएगा तो फिर यह सारे हो जाएंगे तो यह अलग अलग पन्ना रखना एक पन्ने में उपसंहार एक पन्ने में अनुपसंहार फिर एक पन्ने में उसमें से प्राप्त साधन का नियम तीन पन्ने में अलग अलग लिखना है एक साथ हो जाएगा वो जे अधिकरण देकर के, के अनुपसारंबा हो, तो तो हो जाएगा इतना आप नहीं कर पाएंगे तो ये तीन तो करने से इसका सारा अंश हमारा इसमें रहेगा वो मुख्य वाक्य और उपदेश क्योंकि हम वो तो उससे उपदेश प्राप्त करना है क्या उपदेश दिया इन्होंने इसके लिए तो उसको देकर के तैयारी करिए और जैसा जैसा आप लिख सकते उसको करके बनाइए आपने संस्कृत में ही लिखना कोई जरूरी नहीं है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं जो भी भाषा में लिखे तो तात्पर्य लिखे संक्षेप में लिखे ओ पूर्ण पूर्णमितम पूर्ण पूर्ण मुदस् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शाति शाति शाति कलवकाश